देवी भागवत नवम स्कूल को भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे वार्तालाप श्री जी बोले राजन तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी इसके पहले मधु और कैटअप के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है राजन एक बार वे हिरण्य से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हृणाक्ष से स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ यही नहीं किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है उनका शुम्भ आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे फिर राजन तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है देवता भगवान श्रीहरि की शरण में गए हैं तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए तब शंखचूर्ण भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गया भगवान नारायण कहते हैं नारद तदनंतर तदन राजतापूर्ण ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी इधर सेनापति शंखचूर्ण भी युद्ध के लिए तैयार हो गया स्वयं महेंद्र विश्वपर्वा के साथ और भास्कर विप्रचित के साथ लड़ने लगे दंभ के साथ चंद्रमा की कालस्व के साथ काल की गोकर्ण के साथ अग्निदेव की काल के साथ कुबेर की मय के साथ विश्वकर्मा की भयंकर के साथ मृत्यु की संघार के साथ यम की विकट के साथ वरुण की चंचल के साथ समीरन की धृष्ट के साथ बुध की रक्ताक्ष के साथ की रत्नसार के वर्चस्वी कुमारों की धूम्र के साथ नलकूबर की धुरंधर के साथ धर्म की कुशाक्ष के साथ मंगल की शोभाकर के साथ भानु की पिठर के साथ मनमथ की तथा गोधामुख चूर्ण ख्वज कांतिमुख पिंड धूम विश्व और के साथ आदित्यों की, भयंकर राक्षसों के साथ रुद्रों की उग्र चंडादी दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की, की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी वह महान भयंकर युद्ध प्रणय काल का सामना कर रहा था भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट के नीचे बैठे थे मुने इधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध हो रहा था वही रत्न में आभूषणों से भूषित संखचूर्ण एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था अग्नि दानव उसके साथ थे